देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध गायत्री महिमा तथा पूजा विधि साधु पुरुष पूजा की विधि में अनेक प्रकार के पुष्प पुष्पते हैं उन पुष्पों को अर्पण करके पुरुष स्वयं कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है भगवती आद्या शक्ति को पवित्र बिल्व पत्र अर्पण करने चाहिए बिल्क पत्र समर्पण करने वाले पुरुष को कभी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं भोगना पड़ेगा तीन पत्ते वाले बिल्व पत्र रक्तचंदन से यत्नपूर्वक स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में मायाबीज मंत्र हिम तीन बार लिखे मायाबीज जिसके आदि में हो उस नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण करके अंत में नम शब्द जोड़कर ओम ह्रीम भुवनेश्वर्य नमः इस मंत्र से महादेवी भगवती जगदम्बा के चरण कमलों पर परम भक्ति पूर्वक वह कोमल पत्र समर्पण करे जो भक्ति के साथ इस प्रकार भगवती की उपासना करता है वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है अष्टगंध से चर्चित एक करोड़ नूतन कुंद पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करने वाला पुरुष निश्चय ही प्रजापति के पद का होता है ऐसे ही अष्टगंध से चर्चित कोटि कोटि मल्लिका और मालती से जो भगवती की पूजा करता है वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता है उन्हें इसी प्रकार दस करोड़ पुष्पों से पूजा करने वाले मानव को विष्णु पद की जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ प्राप्ति होती है पूर्व समय में भगवान विष्णु भी अपना पद प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर चुके हैं इस प्रकार एक अरब पुष्पों के चढ़ाने से सुत्रात्मा सूक्ष्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है यत्नपूर्वक भक्ति के साथ समृत प्रकार से किए हुए इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान विष्णु हिरण हुए हैं जपाकुसुम अड़हूल बंधुक दूप धूप हरिया और दाड़िम अनार का पुष्प भी भगवती को अर्पण किया जाता है ऐसी विधि कही गई है ऐसे अन्य भी बहुत से पुष्प भगवती श्रीदेवी के को विधि पूर्वक अर्पण करने चाहिए इसके अनंत पुष्प फल को ईश्वर भी नहीं जानते जिस जिस ऋतु में जो जो पुष्प उपलब्ध हो सकते हों उन हजारों पुष्पों से प्रतिवर्ष सावधान होकर भगवती महादेवी की पूजा करे जो भक्तिपूर्वक इस प्रकार उपासना करता है वह महापातकों एवं उप पातकों ही क्यों न हो उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं उन्हें ऐसा श्रेष्ठ साधक अंत में भगवती के चरण कमल को जो प्रधान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है प्राप्त कर लेता है इसमें कोई संशय नहीं है कृष्ण अगरू कर्पूर चंदन शिल्लक लोबान भृत और गुंगुल से युक्त धूप महादेवी को दिया जाए जिससे मंदिर सुवासित हो उठे इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी साधक को तीनों लोक सौंप देती है कर्पूर खंडों से युक्त दीपक देवी को निरंतर अर्पण करें इससे साधक को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है चित्त को सावधान करके सैकड़ों एवं हजारों दीपक देने का भी विधान है इसके बाद देवी के सम्मुख नैवेद्य का पर्वत जैसा ढेर लगा दे उसमें लेस्य चोश, पेय और सडरस सभी वस्तुएं होनी चाहिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस से भरे हुए दिव्य फल हों ये सभी पदार्थ सुवर्ण के थाल में रखकर देवी को निरंतर अर्पण करें। श्री महादेवी के तृप्त हो जाने पर तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं क्योंकि अखिल जगत उन्ही का तो रूप है जैसे रस्सी में सर्प का भान होता है वैसे ही जगत केवल भाषमात्र है इसके बाद प्रचुर मात्रा में पवित्र गंगा जल देवी को निवेदन करें कर्पूर और नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल देवी को अर्पण करें तत्पश्चात मुख को सुगंध प्रदान करने वाला तांबूल भगवती को अर्पण करना चाहिए उस तांबूल में कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़े इलायची और लौंग हो इसे भक्तिपूर्वक अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होती हैं फिर मृदंग वीणा मंजीर डमरू और धुन्दु आदि वाद्यों की ध्वनि से अत्यंत मनोहर संगीत वेद पाठ स्रोत स्त्रोत्र और पुराणों के पाठ से भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करें, तदनंतर सावधान होकर देवी को छत्र और चामर अर्पण करें। श्री देवी का नित्य प्रति राजोपचार से पूजन करने का नियम है जगत को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को अनेक प्रकार से दक्षिणा दें, फिर नमस्कार करके बार बार क्षमा प्रार्थना करे एक बार के स्मरण मात्र से जब देवी प्रसन्न हो जाती है तब इस प्रकार के उपचार करने पर प्रसन्न न हो जाए तो इसमें संदेह प्रसन्न हो जाए तो इसमें संदेह ही क्या है पुत्र पर कृपा करना माता का स्वभाव ही है फिर जिसने माता के प्रति भक्ति की है श्रद्धा की है तो इसके विषय में तो कहना ही क्या है